प्रश्न हम आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं वे तो सब मूर्छा से पूछे गए हैं और आपका जवाब तो पूर्ण चैतन्य से आ रहा है तो इन दोनों का मिलन ही कैसे संभव हो और मिलन नहीं होता है तब तो सवाल पूछना ही गलत है तब आप हमें जो सवाल पूछने के लिए कहते हैं उसका मतलब क्या है? शिवानंद मन में सवाल वैसे ही लगते हैं जैसे वृक्षों में पत्ते मन में सवाल वैसे ही उठते हैं जैसे झील में लहरें मन है तो सवाल है जब तक मन है तब तक सवाल है और जब तक मन है तब तक उत्तर नहीं मिलेगा मन उत्तर के मिलने में बाधा है मन प्रश्नों को खड़ा करने में कुशल है उत्तर को खोजने में असमर्थ है जहां मन नहीं वहां उत्तर है और समझ लेना सवाल बहुत है जवाब एक है प्रश्न अनंत है लेकिन समाधान एक है तुमने ठीक ही पूछा तुम्हारे प्रश्न मूर्छा से उठते हैं मूर्छा से ही प्रश्न उठ सकते हैं जागे हुए चित्त में प्रश्नों की कोई संभावना ही नहीं जागा हुआ चित्त जगत को एक समस्या की भांति देखता ही नहीं जागे हुए चित्त में जगत एक रहस्य है समस्या नहीं समस्या हो तो समाधान खोजना पड़ता है रहस्य हो तो रस विमुक्त हो नाचना पड़ता है रहस्य का अर्थ है जो कभी खोले से ना खुलेगा, सुलझाने से ना सुलझेगा सुलझना संभव ही नहीं है रहस्य का अर्थ है जो रहस्य ही रहेगा रहस्य अज्ञात नहीं है कि ज्ञात बनाया जा सके रहस्य अग्ञ है कभी ग्य नहीं बनेगा रहस्य रहस्य रहेगा जागा हुआ व्यक्ति इस रहस्य को जीना शुरू करता है उस जीने में ही काव्य है उस जीने में ही संगीत है उस जीवन का नाम ही प्रसाद है वहां फिर कोई तरंगें नहीं उठती झील हो गई सदा के लिए शांत वहां कोई प्रश्नों के पत्ते नहीं लगते प्रश्न जन्मते ही नहीं तो तुम ठीक ही कहते हो तुम्हारे प्रश्न और मेरे उत्तर कहीं भी मिलेंगे नहीं मिले ऐसा प्रयोजन भी नहीं मिलने चाहिए ऐसी आकांक्षा भी नहीं मेरे उत्तर तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर भी नहीं उत्तर तुम्हें देना भी नहीं चाहता हूं सिर्फ तुम्हारे प्रश्न छीन लेना चाहता हूं इस भेद को समझ लेना पंडित तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देता है ज्ञानी तुम्हारे प्रश्नों को छीन लेता है तुम्हें निष्प्रश्न कर देता है ये जो मैं उत्तर दे रहा हूं उत्तर नहीं है ये केवल जाल है जो फेंके गए तुम्हारी प्रश्न की मछलियों को पकड़ लेने को जैसे जैसे तुम मेरे निकट आओगे वैसे वैसे तुम पाओगे प्रश्न छीनते जाते खोते जाते उत्तर हाथ नहीं आता प्रश्न छिनते जाते हैं और एक ऐसी खड़ी आती है जब तुम निष्प्रश्न हो जाओगे कोई प्रश्न ना बचेगा बस उस निष्प्रश्नता में ही समाधान है समाधि है और वह समाधान एक और समस्याएं अनेक और बीमारियां बहुत औषधि एक स्वास्थ्य एक है, स्वास्थ है। बीमारियां ही अनेक होती हैं स्वास्थ्य बहुत तरह के नहीं होते उसका स्वाद एक जब तुम स्वस्थ हो जाओगे स्वस्थ शब्द पर ध्यान रखना बड़ा प्यारा शब्द उसका अर्थ है जब तुम स्वास्थित हो जाओगे जब तुम अपने में रम जाओगे अपने में लीन हो जाओगे तब सारे प्रश्न तिरोहत हो गए दिया जला भीतर अंधेरा मीटा बाहर फिर रहस्य रहस्य रहस्यों के पार रहस्य एक शिखर चढ़ोगे रहस्य का और पाओगे कि दूसरा शिखर चुनौती दे रहा है एक द्वार खोलोगा रहस्य का और दस नए द्वार सामने आ जाएंगे और तब जीवन एक अद्भुत आनंद है क्योंकि तब जीवन में ऊब नहीं तब जीवन में प्रतिपल अनपेक्षित से मिलन होता है अजनबी से मिलन होता है तब प्रतिपल आश्चर्य चकित विस्मय विमुग्ध तुम एक अभियान पर निकलते हो मेरे उत्तरों का प्रयोजन उत्तर देना नहीं है मेरे उत्तरों का प्रयोजन तुम्हारे प्रश्नों की हत्या कर देना इस भेद को खूब ठीक से समझ लोगे तो यह भी समझ में आ जाएगा क्यों तुमसे कहता हूं कि पूछो पूछो जितना पूछना हो क्योंकि जितना तुम पूछोगे उतना ही तुम्हारा पूछना समाप्त होगा दबाए बैठे रहे भीतर प्रश्न तो उठते रहे भीतर संकोच बस न पूछे शिष्टाचार बस न पूछे प्रश्न तो जगते रहे भीतर और तुम दबाए चले गए तो कभी मिट ना सकेंगे तुम्हारी मछलियों को आ जाने दो सतह पर ताकि जाल, जाल में फंस जाना सुनिश्चित हो जाए उत्तर जो देते हैं तुम्हें उनसे सावधान प्रश्न जो छीन लेते हैं तुम्हारे उनके पीछे लग जाना क्योंकि उत्तर तुम्हें जो देते हैं वही तुम्हें हिंदू बना देंगे मुसलमान बना देंगे ईसाई बना देंगे ये उत्तरों का ही परिणाम है तुमने एक उत्तर पकड़ा तो मुसलमान हो गए दूसरा उत्तर पकड़ा तो जैन हो गए तीसरा उत्तर पकड़ा तो सिख हो गए ये उत्तरों की पकड़ है उत्तर का अर्थ होता है सिद्धांत शास्त्र धारणाएं मैं तो धारणा छीनता हूं शास्त्र छीनता हूं उत्तर छीनता हूं तुम्हें जो जो तुम्हारे चित्त में बैठ गया है फन मार के, उस सब से मुक्त करना है, उस सब कूड़े करकट से तुम्हें रिक्त करना है शून्य करना है तुम्हारा अंतग्रह जब परिपूर्ण शून्य होगा तो स्वच्छ होगा कुआरा होगा उस क्वारे मन में ही उस कुरे चित्त में ही परमात्मा का आगमन होता है तुम हिंदू रहे तो चूकोगे मुसलमान रहे तो चूकोगे ईसाई रहे तो चूकोगे हां धार्मिक बने तो पार लग जाओगे धार्मिक बनने का अर्थ है प्रश्नों को छोड़ना सब प्रश्न व्यर्थ है मगर मेरे कहने से अगर तुमने मान लिया कि सब प्रश्न व्यर्थ हैं तो छूटेंगे नहीं दब जाएंगे पड़े रह जाएंगे अचेतन में उतर जाएंगे तुम्हारे चेतना के तलघरे में छिप के बैठ जाएंगे अंधेरे कोनों में दुबक जाएंगे मिटेंगे नहीं पूछो जी भर के पूछो ताकि तुम्हारे एक एक प्रश्न की मैं गर्दन काटता चलू कितना पूछ सकोगे आज नहीं कल कल नहीं परसों देर एक दिन जाग कर पाओगे कि सब प्रश्न व्यर्थ है और सब उत्तर भी जब प्रश्न ही व्यर्थ है तो उत्तर कैसे सार्थक हो सकते हैं फिर मैं तुम्हें उत्तर नहीं देता उत्तर वे देते हैं जो तुम्हारे आचरण के मालिक बनना चाहते उत्तर वे देते हैं जो तुम्हें किसी आध्यात्मिक गुलामी में बांध लेना चाहते उत्तर वे देते हैं जो चाहते हैं कि तुम उनके अनुसार चलो जो तुम्हारे मालिक होना चाहते मैं तुम्हें उत्तर नहीं देता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे आचरण का नियंता बनू मैं तुम्हें मुक्ति देता हूं स्वातंत्र देता हूं तुम्हारा आचरण तुम्हारे भीतर से उमगे, जैसे फूल खिलते हैं वृक्षों में ऐसा तुम्हारा आचरण खिले तुम अपने मालिक बनो यही संन्यास का अर्थ है कि तुम अपने मालिक बनो इसलिए सन्यासी को स्वामी कहते अपना मालिक तुम्हारे तथाकथित पुराने ढपके सन्यासी अपने मालिक नहीं है गुलाम है कि बड़ी सूक्ष्म गुलामियों में बंधे मैं तुम्हारे मालिक होने की घोषणा कर रहा हूं तुम्हें मेरी बात मान के नहीं जीना है मैं कौन हूं जो तुम मेरी बात मानो मेरी बातें तो तुम्हारी बातें काट देने का उपाय हैं, जैसे एक कांटे से दूसरा कांटा निकाल लेते फिर दोनों कांटे फेंक देते हैं ना ऐसे ही मेरी बातों के कांटों से तुम्हारे चित्त की बातों के कांटे निकलना फिर दोनों को फेंक देना है और जब तुम कांटों से मुक्त हो जाओगे तो तुम्हारे भीतर एक सुबास उठेगी एक संगीत उठेगा एक नाद उठेगा मैं उसी नात को जगाना चाहता हूं जो तुम्हारे भीतर सोया पड़ा है तुम्हें मैं कुछ देना नहीं चाहता तुम्हारे पास जो है उसी के प्रति तुम्हें जगाना चाहता हूं तुम्हें प्रतिभिज्ञा हो जाए पहचान हो जाए झनकार ले लो तार न लो भर दो प्रकाश में ही झिलमिल कर दो यह नयन ज्योति धूमिल पथ की दीप्त सिखाओं की आभा ले लो आकार न लो झनकार ले लो तार न लो हो शुष्क न पाए सजल सिंधु बन जाए चाहे एक बिंदु मेरे अंतर की चाहों की सीमा ले लो संसार न लो झनकार ले लो तार न लो तिनके हो जाए राख सही पर टूटे जर्जर साख नहीं मन का प्रसाद बसाने की आशा ले लो आधार न लो झनकार ले लो तार न लो मैं तुम्हें उत्तर नहीं देना चाहता सिर्फ झनकार देना चाहता हूं शब्द नहीं देना चाहता सिर्फ निश्द की चोट देना चाहता हूं मैं तुम्हें ज्ञान नहीं देना चाहता तुम्हारे भीतर ध्यान को पुकारना चाहता हूं जो सोया पड़ा है जो पुकार सुन ले तो जग जाए और जग जाए तो सब हो जाए सब उत्तरों का उत्तर आ जाए समाधानों का समाधान समाधि है झनकार ले लो तार ना लो झनकार और तार में क्या भेद है? तार स्थूल है झनकार सूक्ष्म है। तार पकड़ में आता है झनकार पकड़ में नहीं आती तार ऊपर के ऊपर रह जाएगा तार को पकड़ा तो तार से बंध जाओगे तार जंजीर बन जाएगी झनकार प्राणों में समझ आती और झनकार तुम्हारे भीतर सोई झनकार को आंदोलित कर देती झनकार मुक्ति तार मत लो मेरे शब्द मत लो मेरे मैं जो कहता हूं उसकी फिक्र मत करो मैं जो हूं उसमें रसलीन हो आधा ले लो आकार न लो आकार लिया की बंधे आकार लिया के कारागृह में प्रवेश हुआ आभा ले लो दिए के पास जो आभा का मंडल होता उसको ना तुम तो मुट्ठी में बांध सकते हो ना तिजोड़ी में बंद कर सकते हो उसे तो अगर देखोगे आंख भरकर तो तुम्हारी आंखें चमक उठेंगी उस आभा को पी लोगे तो तुम भी आवामान हो जाओगे तुम भी ज्योतिर्मय हो जाओगे आशा ले लो आधार न लो मैं सिर्फ तुम्हारे भीतर एक आशा जगाना चाहता हूं तुम बहुत निराश हो गए हो जैसा जीवन तुमने पाया है जैसा जीवन तुम जिए हो उसमें निराशा ही निराशा हाथ लगी है तुमने अपने ऊपर श्रद्धा खो दी तुम्हें अपने पर भरोसा नहीं रहा रहे भी कैसे सफलता मिली नहीं आनंद पाया नहीं गीत मुखरित न हुए संगीत जगा नहीं प्रेम का शब्द तो सुना स्वाद मिला नहीं मंदिरों में घंटे बसते रहे मस्जिदों में अजाने होती रही तुम्हारे भीतर तो प्रार्थना का कोई स्वर गूंजा नहीं तुमने तो परमात्मा को धन्यवाद दिया नहीं देते भी कैसे धन्यवाद देने योग कुछ पाया ऐसा तुम्हें लगा नहीं तुम्हारा जीवन एक शुष्कधार है रूखी रूखी मरुस्थल की नदी है जल तो बिल्कुल नहीं बस सूखी इसमें थोड़ी जलधार देना चाहता हूं थोड़ी आशा जगाना चाहता हूं कहना चाहता हूं तुमसे कि तुम जो हो तुम्हारी अभी उससे पहचान नहीं हुई सम्राट हो भिखारी बने हो सब तुम्हारा है और भिक्षा पात्र लिए चल पड़े हो किससे मांग रहे हो मालिकों का मालिक किससे मांग रहा है क्या मांग रहा है छोटी छोटी वासनाओं के पीछे दौड़ रहे हो और विराट तुम्हारा है क्षण भंगुर के लिए आंसू बहा रहे हो और शाश्वत तुम्हारा है सनातन तुम्हारा है इस धम्मों सनंतन तुम्हारा जो स्वभाव है तुम्हारा जो धर्म है वो सनातन है ना उसका कोई आदि है ना कोई अंत है प्रभु का राज तुम्हारे भीतर है आशा ले लो आधार न लो आभा लो आकार न लो झनकार ले लो तार न लो मेरा संगीत तुम्हारे भीतर सोए संगीत को भी छेड़ दे इसलिए कहता हूं पूछो, जी भरकर पूछो। उत्तर न तो हैं, न मैं देना चाहता हूं न दे सकता हूं लेकिन तुम्हारे प्रश्नों की हत्या तो कर सकता हूं वही कर रहा हूं सुबह सांझ बस तुम्हारे प्रश्नों को झाड़ने बुहारने में लगा यह कचरा हट जाए तो तुम्हारे भीतर का सोना प्रकट हो किसी भी क्षण हो सकता है जिस क्षण तुम तैयार हो जाओगे ज्ञान के कचरे को छोड़ने को उसी क्षण ध्यान की ज्योति प्रकट हो जाएगी